महादेव जी की ये पांचों मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्पूर्वक वंदना करनी चाहिए उन महादीदेव महादेव जी की जो आठ मूर्तियां है तत्रूप ही यह जगत है उन आठ मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओत-प्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत के मन में फिरोए रहते हैं सर्व भाव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान तथा महादेव यह भगवान शिव की विख्यात आठ मूर्तियां है महेश्वर इन सर्व आदि आठ मूर्तियों से क्रम से है भूमि जल अग्नि वायु क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है उनके अधिष्ठता का नाम सर्व है इसलिए वह भगवान शिव की शारवी मूर्ति कहलाती है यही शास्त्र का निर्णय है जिनकी जन्ममूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी जल पर आत्मा भाव की मूर्ति है इसलिए उसे भावी कहते हैं भगवान शिव की तेजोमय विश्व मूर्ति विश्व के बाह्य भीतर व्याप्त होकर प्रतिष्ठित है घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है इसलिए वह रौद्री कहलाती है भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं वायु भगवान उग्र की मूर्ति है इसलिए साधु पुरुष इसे ओग्री कहते हैं भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको आकाश देने वाली है सर्वव्यापी तथा भूत समुदाय की वेदिका है वह भीम नाम से प्रसिद्ध है अतः इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण देवताओं की अधिष्ठात्री भगवान शिव की मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए वह पशुओं के पाशों का छेद करने वाली है महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरणती है जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से निरयाप्त करती है वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं यह जो आठवीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात्कार स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है इसीलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है जैसे जड़ की जड़ सींचने से उनकी शाखाएं पुष्पित होती हैं उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगन का पोषण होता है इसलिए सबको अवैधान देना सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना यह भगवान शिव का आराधना माना गया है जैसे इस जगत में अपने पुत्र पोत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामा आदि को प्रसन्नता होती है उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है इसमें संशय नहीं है आठ मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिवता तुम सदा प्रेम से भजन करो क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है ओम नमः शिवाय अध्याय 3 भगवान शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा भगवन अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना है अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है उन दोनों स्त्री और पुरुष को इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है उपमند्य बोले हे देवकी नंदन मैं देवी शिवा और भगवान शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करूंगा विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान हैं उन दोनों की विभूति कालेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है यहां कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा और अपर कहे गए जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहे हैं वही अशुद्ध और अपर कहे गए हैं उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है अपर और पर चित्त चित्त रूप है इन पर संभवता है भगवान शिव और देवी शिवा का स्वामित्व है शिवा और शिव के वश में ही यह विश्व है विश्व के वश में देवी शिवा और शिव नहीं है यह जगत भगवान शिव और देवी शिवा के शासन में है इसलिए वे दोनों इसके ईश्वरीय विदेश्वर कहे गए हैं जैसी भगवान शिव और वैसी ही शिवा देवी हैं तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही भगवान शिव हैं जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं होता उसी प्रकार भगवान शिव और शिवा में कोई अंतर ना समझना चाहिए जैसे चंद्रिका के बिना यह चंद्रमा सुशोभित नहीं होते उसी प्रकार भगवान शिव विद्वान होने पर भी शक्ति के बिना शोभित नहीं होती जैसे सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती निरंतर उनके आश्रय ही रहती है उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को एक दूसरे की अपेक्षा होती है न तो भगवान शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न ही शक्ति के बिना भगवान शिव जिनके द्वारा सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं वह आदि आदित्य में चिन्हमय पराशक्ति भगवान शिव के ही आशित है ज्ञानी पुरुष पुष्य शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं एकमात्र चिन्हमय पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है वही भगवान शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई है उस शक्ति स्वरूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है व्यवहार भेद से शक्तियों के 10200 बहुसंख्यक भेद बताए जाते हैं भगवान शिव की इच्छा से पराशक्ति शिवा शिवा तत्व तथा एकता को प्राप्त होती है तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है जैसे तिल से तेल का तदनंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामाई शक्ति प्रकट होती है उनके विशुद्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई फिर नाद से बिंदु का प्रकटीय हुआ और बिंदु से भगवान सदाशिव देव का उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर ने शुद्ध विद्या एवं मानिकेश्वरी इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वांगीश्वरी नाम अक्षत का प्रादुर्भाव हुआ जो वर्णों के रूप में विस्तार को प्राप्त होता है और मातृ कहलाती तदनंतर अनंत के समावेश से माया ने काल नियति कला और विद्या की सृष्टि की कला से राहु तथा पुरुष हुए फिर माया से ही त्रिगुणात्मकता अव्यक्त प्रकृति हुई उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण प्रजग प्रजग प्रकट हुए उनके नाम हैं सत्व रज और तम इनमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है गुणों में क्षोभ होने पर उनसे गणेश नामक तीन मूर्तियां प्रकट हुई सात ही मह आदि तत्वों का क्रमशः रादुर्भाव हुआ उन्हीं से भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंडपिंड प्रकट होते हैं जो अनंत आदि विदवेश्वर चक्रवर्तियों से आधिष्ठित हैं श्री अंतर के भेद भाव से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए रुद्र की शक्ति रौद्री विष्णु की वैष्णवी श्री ब्रह्मा की श्री ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है यहां बहुत से कहने से क्या लाभ जिसे विश्व कहा गया है उसी प्रकार शाक्य आत्मा से व्याप्त है जैसे शरीर आत्मा से अतः है संपूर्ण स्थावर जगम जगत शक्तिमय है यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला है इस तरह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत को सृष्टि करती है जैसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है ज्ञान क्रिया और इच्छा अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं इस प्रकार हो और इस प्रकार न हो इस तरह का कार्यों नियम वाली जो महेश्वर की क्षा शक्ति नित्य है उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य के कारण और कारक प्रयोजन का ठीक-ठीक निश्चय करती है तथा भगवान शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपनी होकर उनकी च्छाव निश्य के नुसार कार्या रूप संपन्द करती है। अक्षन भर में कल्प ना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उठान होता है।